महाभारत शांति पर्व चतुर्नवति तमोध्याय वामदेव के उपदेश में राजा और राज्य के लिए हितकर वामदेव वर्ताव वामदेववाच अयोध्य नजय वर्धए वसुधाधिप झगन्यमाहुर्विजयम च नाधिप वामदेव जी कहते हैं नरेश्वर राजा युद्ध के सिवा किसी और ही उपाय से पहले अपनी विजय वृद्धि की चेष्टा करें युद्ध से जो विजय प्राप्त होती है उसे निम्न श्रेणी की बताया गया है न चाप्य नती न ही दुर्बल मूल से राज्यों विधीये यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति अनधिकृत देशों पर अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है उस राजा को वैसा लाभ होना संभव नहीं है ये जनपद संपन्न प्रिय राजुष्ट पुष्ट सचिव हो त्रिवृण मूल जिस राजा का देश समृद्धशाली धनधान्य से संपन्न राजा को प्रिय मानने वाले मनुष्यों से परिपूर्ण और पुष्ट मंत्रियों से सुशोभित है, उसी की जड़ मजबूत समझनी चाहिए। यस्य महिम जयति पार्थिव जिसके सैनिक संतुष्ट राजा के द्वारा सांत्वना प्राप्त और शत्रुओं को धोखा देने पे चतुरो वह भोपाल थोड़ी सी सेना के द्वारा भी पृथ्वी पर विजय पा लेता है दंडो ही बलवान यत्र तत्र साम युजते प्रधानम साम पूर्वम च भेद मूलम प्रशस्यतें जिस स्थान पर शत्रु पक्ष की सेना अधिक प्रबल हो वहाँ पहले साम नीति का ही प्रयोग करना उचित है यदि उससे काम न चले तो धन या उपहार देने की नीति को अपनाना चाहिए इस दान नीति के मूल में भी यदि भेद नीति का समावेश हो अर्थात शत्रुओं में फूट डालने की चेष्टा की जा रही हो तो उसे उत्तम माना गया है त्रयाणाम विफलम कर्म यदापस्त भूमिप रंध्रम ज्ञातवा तथोदंडिता विचारयन् जब राजा शाम दान और भेद तीनों का प्रयोग निष्फल देखे तब शत्रु की दुर्बलता का पता लगा कर, दूसरा कोई विचार मन में न लाते हुए दंड नीति का ही प्रयोग करे शत्रु के साथ युद्ध छेड़ दे पौरजान पदाजस् भूते शोच दयाल वधना धान्यवंत जिसके नगर और जनपद में रहने वाले लोग समस्त प्राणियों पर दया करने वाले और धन धान्य से संपन्न होते हैं उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है राष्ट्र कर्म कराते राष्ट्रीय सर्वे साध्या प्रयत्नत ये नगर और जनपद के लोग राष्ट्र के कार्य के सिद्धि करने वाले और उसके विरोधी भी होते हैं उद्दंड और विनयशील भी होते हैं उन सबको प्रयत्नपूर्वक अपने वश में करना चाहिए चांडा लेंक्षषाश्चर्म बलिन सचाश्र तथा गायक नर्तका ये वसन्ते ते धान्योपय चिण आय वृद्ध सहाजाश्चण मूल पार्थिव चांडाल मृक्ष पाखंडी शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले बलवान सभी आश्रमों के निवासी तथा गायक और नर्तक इन सबको प्रयत्नपूर्वक वश में करना चाहिए जिसके राज्य में ये सब लोग धन धान्य की वृद्धि करने वाले और आय बढ़ाने में सहायक होकर रहते हैं उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है प्रताप कालं अधिकं यदा मन चात्मनः तदा लिप्से मेधावी पर भूमिधना बुद्धिमान राजा जब अपने प्रताप को प्रकाशित करने का उपयुक्त अवसर समझे तभी दूसरे का राज्य और धन लेने की चेष्टा करे भोगे भूते से दयावतः वर्धते त्वरमा विषमोरक्षित रक्षितात्मनः जिसके वैभव भोग दिनों दिन बढ़ रहे होंगे जो सब प्राणियों पर दया रखता हो काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो उस राजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तक्षेदात्मनमेव सवनम परशुना यथा यह सम्यक वर्तमान शुष मिथ्या प्रवर्तते जो अच्छा बर्ताव करने वाले स्वजनों के प्रति मिथ्या व्यवहार करता है वह इस बर्ताव द्वारा कुल्हाड़ी से जंगल की भांति अपने आप का ही उच्छेद कर डालता है नैवद सतोषी अन्ते रागो नित्य मनिघता क्रोधम निहंतुम जो वेद तस् द्वेष्ठा नवेद्य यदि राजा कभी किसी द्वेष करने वाले को दंड न दे तो उसे द्वेष करने वालों की कमी नहीं होती है परंतु जो क्रोध को मारने की कला जानता है उसका कोई द्वेषी नहीं रहता है यदार्यजन विदृष्ट कर्म तन्नाचरेदुध ये ध्या तरात्म नि तर। जिसे श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझते हों बुद्धिमान राजा वैसा कर्म कभी न करे जिस कार्य को सबके लिए कल्याणकारी समझे उसी में अपने आप को लगावे नैन मंडे व नात्मना परितप्यते कृत्यशेषेण यो राजा सुखान्यान सुखान्या जो राजा अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही सुख का अनुभव करना चाहता है उसका न तो दूसरे लोग अनादर करते हैं और न वह स्वयं ही संतप्त होता है इदम वृत्तम मनुष्यो वर्तते यो महीपति लोक विनर्जित्य विजय संप्रतिष्ठते जो राजा प्रजा के प्रति ऐसा बर्ताव करता है वह एलोक और परलोक दोनों को जीतकर विजय में प्रतिष्ठित होता है भीष्मेन सर्व तत्तव तथा जीता जी कहते हैं राजन वामदेव जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा वशमना सब उसी प्रकार करने लगे यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निसंदेह लोक और परलोक दोनों सुधार लोगे इति श्री महाभारत शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी वाम देव गीता चतुर्नवति इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वामदेव गीता विषयक चौरानवेवा अध्याय पूरा हुआ